यतीश्वरान जी कहते हैं जब मैं यूरोप में था तब सर्वप्रथम मैं पाश्चात्य देशवासियों की ईश्वर की माता मानने की असमर्थता का कारण नहीं समझ पाता था एक महिला ने मुझसे कहा था स्वामी जी मैं स्वयं एक माता हूं मेरी माता भी अभी जीवित है हमारे गुण भी हैं दोष भी लेकिन हमें मालूम मातृत्व तो में कोई विशेष पवित्रता नहीं दिखाई देती हमें कोई देवत्व तो नहीं दिखता सचमुच यह उसका दुर्भाग्य था इस संदर्भ में मुझे एक कथा याद आ गई एक दिन कुछ बच्चे बहुत हल्ला करते हुए बात कर रहे थे वे झूठ बोलने का नया खेल खेल रहे थे जो बच्चा सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगा उसी समय एक पादरी वहां आए और बच्चों से पूछा वे क्या कर रहे हैं जब बच्चा ने बताया कि वे क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बच्चों को उपदेश दिया बच्चों तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए तब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं कभी झूठ नहीं बोलता था इस पर सारे बच्चे एक साथ चिल्ला उठे फादर आपने प्रथम पुरस्कार जीत लिया बच्चे बच्चों की बात समझते हैं महिलाएं महिलाओं की बातें लेकिन वे केवल बाह्य आवरण देह तथा उसका व्यवहार देखती हैं और उसके परे किसी देवत्व को नहीं देख पाती पश्चिमी देशों में नारी की प्रिया या पत्नी के रूप में देखा जाता है यहां माता को इतना प्रेम और आदर प्राप्त नहीं होता जितना एक हिंदू परिवार में होता है क्योंकि धर्माचार्यों की यह शिक्षा है कि की सृष्टि आदम की पहली से हुई थी इसलिए नारी को सदा पुरुष से हीन समझा जाता है इस दृष्टिकोण ने पाश्चात्य समाज में नारी की भूमिका को निर्धारित किया है यदि पाश्चात्यपुर ईश्वर की आराधना माता के रूप में करते हैं तो कम कठोर हृदय और कम खामुख होते और अधिक आध्यात्मिक होते इससे पारिवारिक संबंध भी घनिष्ठ होते और अधिक पारिवारिक शांति रहती भारत में माता के रूप में भगवान की उपासना वैदिक काल से ही अबाध रूप से चलती आ रही है वेदों में बहुत सी देवी स्तुतियाँ हैं केनो प्रसद में माता ब्रह्म विद्या के प्रतीक के रूप में प्रकट होती हैं परवर्ती शताब्दियों में जगन माता की उपासना और दर्शन से संबंधित एक विशाल साहित्य तंत्रों का निर्माण हुआ है उसके बाद बंगाल में मातृ पूजा बहुत सुसंस्कृत हुई और अब वह लोगों के दैनंदिन जीवन का अंग बन गई है श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के साथ मातृ पूजा में पुनः प्राण संचार हुआ है सभी बुराइयां दूर हो गई है और जगदम्बा लाखों लोगों के हृदयों और घरों में नए आलोक के साथ प्रकाशित हो गिराजती है रामकृष्ण के लिए मां काली का क्या अर्थ था वे उसे विश्व की सृजन शक्ति मानते थे उन्होंने यह भी कहा कि वह ब्रह्म के साथ अभिन्न है ब्रह्म अव्यक्त सत्य स्वरूप है जब वह ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त होता है तब वह काली कहलाता है जिस प्रकार आकाश का नीला रंग व्यापकता का द्योतक है उसी प्रकार काली का रंग अनंत का द्योतक है इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने काली की मूर्ति की पूजा को अनंत की आराधना में उन्नत किया है मातृशक्ति अथवा ईश्वरीय शक्ति के बहुत से प्रतीक और रूप हैं उसके ज्ञान की देवी धन ऐश्वर्य की देवी और संहार का नृत्य करने वाली मृत्यु की देवी रूपी नाना प्रतीकात्मक रूप है काली का रूप सृष्टि स्थिति और प्रय तथा संहार के बाद सब वस्तुएं जहां अवस्थित रहती हैं इस शक्ति का प्रतीक है वह निष्क्रिय सोए हुए शिव के जो निर्गुण बाह्य ब्रह्म के प्रतीक है पर खड़ी है यह निराकार के आधार सहित समग्र ब्रह्मांडी प्रक्रिया का प्रतीक है चरम सत्य मृत्यु और जीवन दोनों के परे है अतः भक्त को न तो जीवन से चिपके रहना चाहिए और न ही मृत्यु से भयभीत होना चाहिए उसे विकराल और दोनों के ऊपर सर्वातीत स्तर पर आरोहण करना चाहिए जहाँ पहुँच वह कह सकता है छाया मृते स्वदया त्वृतम तो चमातः अर्थात ऐ माँ मृत्यु की छाया और अमृत या जीवन के ये दोनों ही तुम्हारी दया है और जगदम्बा को संबोधित करते हुए भक्त कहता है तुम नाम रहित गोत्र रहित जन्म मृत्यु रहित बंधन एवं मुक्ति रहित हो तुम एक मेवा द्वितीय परब ब्रह्म हो हिंदू धर्म में जगदम्बा की ऐसी उच्चतम धारणा है हिंदू धर्म में अवतारवाद अन्य धर्मों से भिन्न हिंदू धर्म अनेक अवतारों में विश्वास करता है प्रत्येक अवतार सामान्य लोगों के लिए एक आदर्श है जिसके माध्यम से ईश्वर के रहस्य को समझा जा सके एक हिंदू इन अवतारों में से किसी को भी अपना आध्यात्मिक आदर्श मान सकता है जिसके माध्यम से वह परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता है भक्त अवतार की उन मानवीय अपूर्णताओं को नहीं देखता जिनकी ओर पाश्चात्य आलोचक विद्वान दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं वह अवतार में केवल ईश्वरत्व और ईश्वरीय गुण देखता है अवतारों के मानवीय पक्ष का उपयोग उनके साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है मानवीय पक्ष देवत्व का प्रतीक मात्र होता है राम विष्णु के एक अवतार हैं और सत्य एवं कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं सामान्य उपासक उनके सुंदर रूप तथा महान गुणों को महत्व देता है लेकिन उन्नत भक्त उन्हें सर्वव्यापी देखता है और प्रार्थना करता है आप लोगों के परम धर्म हो अंतर्यामी परम पुरुष हो तुम परम शरण्य हो और लोगों के त्राण करता हो आप निर्मल असंग अचल नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप और अव्यय हो कृष्ण का आदर्श उनके अनेक रूपों में अत्यंत व्यापक रूप से प्रचलित है लेकिन उसे भी बहुत से लोगों ने बुरी तरह से गलत समझा है स्थूल बुद्धि आलोचक उनकी गोपियों के साथ की गई लीला को अश्लील समझते हैं लेकिन श्री रामकृष्ण जैसे भक्त श्री कृष्ण को भगवत प्रेम का उच्चतम आदर्श मानते हैं जिसे केवल वे ही पा सकते हैं जिनमें कामुकता और भौतिकता का लेस मात्र भी ना हो श्री कृष्ण के विश्व रूप का सर्वत्र दर्शन करके अर्जुन ने उनकी स्तुति करते हुए कहा था नम पुरस्ताद पृष्ठस्ते नमोस्तु सर्वत एव सर्व अनंतवीर्य विक्रमस्व सर्व समापनों तथोसी सर्वः अर्थात तुम्हें सामने से तथा पीछे से भी प्रणाम तुम्हें सभी ओर से प्रणाम है हे प्रभु आप सब कुछ हैं अनंत विर्य है अमित विक्रम युक्त हैं आप सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं इस प्रकार साकार निराकार की अनेक में एक की अवधारणा समग्र हिंदू धार्मिक चेतना में व्याप्य व्याप्त है इस तथ्य को वे सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जो हिंदू शास्त्रों की सच्ची भावना को हृदयंगम करने में सफल हुए हैं धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का संदेश लेकिन समन्वय और अन्य धर्मों की स्वीकृति के लिए महान आदर्श का क्रियान्वयन सबके लिए संभव नहीं है कट्टर सांप्रदायिक युक्त भक्त प्रायः यह मानते हैं कि उनके विशिष्ट देवता अथवा अवतार की उपासना द्वारा ही अथवा उसके आराध्य सगुण अथवा निराकार किस्वर की की भक्ति द्वारा ही मुक्ति हो सकती है जो मानवता के प्रति अपना संदेश कुछ विशिष्ट पैगम्बरों या आचार्यों के माध्यम से ही पहुँचाता है लेकिन संकुचित दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ ही साथ ऐसे उदार लोग भी होते हैं जो अपने इष्ट के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को किंचित मात्र भी कम किए बिना सभी दैवी व्यक्तियों की को उसी एक सत्ता के विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मानते हैं महेश्वरी व जगता मधीश्वरी जनार्दने व जगदंतरात्मरी न बुद्धि भेद प्रतिपत्तिरस्तमेय तथापि भक्तिर्तुणेन्दुशेखरे भर्ती कृष्ण वैराग्य सत्कम